दर्शन दृक्दर्शन दर्शन दृक्दर्शन एकात्मता इव अस्मिता शक्ति और दर्शन शक्ति इन दोनों की एक जैसी अनुभूति एक जैसा लगना अस्मिता क्लेश है दृक् यानी आत्मा, आत्मा दृष्टा जो पुरुष है दर्शन जो उसकी अनुभूति है बुद्धि ज्ञान तो इन दोनों में मिला जुला जैसे लगना अलग अलग नहीं लगना इसका नाम है अस्मिता ऐसे नहीं लगता जैसे आपको अभी लग रहा है मैं पुरुष हूँ स्त्री हूँ या पुरुष हूँ ऐसा लग रहा है ना तो इसमें पुरुष हूँ ये शरीर की अनुभूति है यह लेकिन ये अपने से अलग नहीं हो रही है तो इसका नाम है अस्मिता क्लेश पढ़ लिख लिया थोड़े दिन बाद अब लग रहा है मैं जानता हूँ बुद्धिमान हूँ मैं वो मूर्ख है तो अब ये क्या है ये अस्मिता है पहले लग रहा था मैं नहीं जानता हूँ कुछ मैं तो मोड़ हूँ बेकफू बेकूफू कुछ नहीं आता है मुझे ये भी अस्मिता है तो ऐसे यानी वो एक अनुभूति होती है किसी निमित्त से दृश्य यानी निमित्त यानी दृश्य आलम्बन उसकी जो अनुभूति होगी उस अनुभूति को करने वाला जो है वो अपने से नहीं अलग जा देख पाता है कि इसको तो मैं देख रहा हूँ ये मुझे लग रहा है लगने जिसको लगता है ना वो अपना नहीं देख पाता है इसी देखते हुए आँख नहीं दिख रही है तो ऐसे ये जानते हुए जाता नहीं दिख रहा है तो अब उसमें एक ही लगेगा फिर दोनों तो वहाँ पर भी लग जाना कि वस्तुतः मैं जानता हूँ इसको बस जानने वाला मैं अलग हूँ ये मुझे जान हो रहा है फिर अस्मिता समाप्त हो जाएगी नहीं तो अस्मिता चलेगी तो क्लेश मिथ्या जा नहीं ना ये मैं ही हो जाता है जो दिखना है ना वो दिखना ही मैं हो जाता है जो देखने वाला है मुझे दिखता है ऐसा होना चाहिए दोनों एक हो गए ना फिर जो अलग अलग हैं एक बन गए नी मैं युवा हूँ ये एक अनुभूति है केवल शरीर विषय शरीर रूपी की अवस्था का ज्ञान है ना ये लेकिन इस ज्ञान में मैं जुड़ गया है ना ज्ञाता का जो स्वरूप है इसमें जुड़ा हुआ है मैं जवान जबान हूँ ऐसा लग रहा है जो तो उस जवानी को नहीं देख रहा है देखने वाला जो है जैसे थोड़ा सा मतलब इसको दबाएंगे तो लगेगा ना पीड़ा हो रही है अभी नहीं लगेगा कि मुझे हो रही है ज़्यादा हो जाएगा तो अब नहीं सोचेगा कि मुझे हो रही है पीड़ा फिर पीड़ा शुरू अपने आप को लगने लगेगा अपने और पीड़ा में भेद नहीं दिखेगा अब इसी दृष्टाव और दृश्य एक हो गया ना दोनों मिथ्या ज्ञान हो गया ये वास्तविक ज्ञान होगा अलग होने हो से उसके अनुरूप प्रतिक्रिया अब नहीं करेगा जवान है तो अब वो जवानी के जो काम होते हैं वो सारे करेगा वो जब मानता है कि मैं जवान हूँ तो अब उखाड़ पछाड़ करेगा वो ये तो करते ही जवान इसलिए मैं करूँगा और वो देख लिया कि जवानी तो मेरे से अलग चीज़ होती है तो जवानी के काम छोड़ देगा वो नहीं करेगा ये अंदर, ये अंदर होगा बच्चा रहेगा वो तो मानता है बच्चा हूँ वो अपना खेलेगा जा कर के मना करने पर भी कूद जाएगा जा कर मैं बच्चा हूँ खेलता हूँ मेरा है वो उसको लगेगा कि नहीं बच्चा नहीं हूँ मैं वो नहीं करेगा तोड़ खेल कूद नहीं करेगा जा करके जैसे बूढ़ा हो जाता है या जवान हो जाता है तो वो नहीं खेलता है ना बच्चों में भी खेल लेते हैं वो तो खेले नहीं जाते हैं बड़ों जवान के साथ तो बच्चों से ही खेल लेते हैं वो पर वो मानते हैं कि मैं अलग हूँ बच्चों से खेलते समय भी खेलाते उसे तो कुश्ती लड़ते हैं गिर जाते हैं वो उनको तो लगता है ना मैं गिरा हूँ बच्चे को लगता है मैंने गिरा दिया पर उसको तो लगता है मैं गिरा हूँ लेकिन दो बच्चे लड़ते हैं तब कैसा लगता है ऐसा अपने बराबर के साथ लड़ेंगे तब तो नहीं लगता है ना मैं गिर गया तब तो ये ले गया मुझे गिरा दिया तो ऐसे कर्म होते हुए भी बुद्धि में भेद होता है वहाँ तो जो जैसा मान लेगा अपने जैसा वैसे ही कर्म करेगा प्रतिक्रिया करेगा वो और वो प्रतिक्रिया फिर सारे लौकिक हो जाती है यहाँ के लौकिक परिणाम उत्पन्न करते हैं जो कि आत्मा को लव अपेक्षित नहीं है तो हम, मैं आत्मा, मैं के, तो आत्मा हाँ फिर आत्मा के रूप काम करेगा हर चीज़ को केवल जानता है बस और कुछ लेना देना नहीं ने इससे पुरुष का संग्रह नहीं करेगा वो लेकिन पुरुष अपने को पुरुष नहीं जानता है तो वो शरीर जानता है तो कपड़े भी चाहिए उसको खाना भोजन भी, भी वो सब कुछ चाहिए मुझे चाहिए हाँ ये सारा काम करेगा जितने इसको अपेक्षित है सब करेगा घर द्वार बस्त भवन सब किसके लिए शरीर के लिए है ना ये सारा लेकिन वो शरीर को जब अपना मान लिया तो अब अब मेरे लिए सारा ये सब करेगा वो तो ये दोस्त आते हैं इसके होने से और ये हट जाएगा तो ये दोस्त भी हट जाएंगे इसकी जरूरत नहीं रहेगी पागल भी मानता है कि मैं ठीक ठाक हूँ और क्या हाँ वो राजा मानता है वैज्ञानिक मानता है जो भी होता है बहुत मानता है वो कूड़े में जो कागज निकाल लेता है वो नोट ढूंढ के मिल गया मुझे बहुत इकट्ठा बोरी में लेके कोई इकट्ठा करता रहता है वो भी मानता है अपने को ऐसे जो पी लेता है वो भी मानता है हाँ हिल रही है धरती मेरे चलने से वो भी मानता है कुछ ये सारे के सारे क्या होते हैं अस्मिता क्लेश होते हैं तो दृख दर्शन शक्ति की मिलीजुली अवस्था अस्मिता होती है पुरुषो दृक् शक्ति पुरुष जो है आत्मा जो है वो यहाँ सूत्र में जो दृक्षब्द कहा गया है उसका अर्थ है पुरुष दृक्ष शक्ति देखने जानने वाली जो शक्ति है बुद्धि दर्शन शक्ति और बुद्धि यहाँ दर्शन शक्ति यानी जो विषय की जो अनुभूति है वो बुद्धि है दर्शन शक्ति है इतो इन दोनों की एक स्वरूप आपत्ति एव एक स्वरूप में आ जाने के जैसा आपत्ति प्राप्ति एक स्वरूप में प्राप्ति के समान इव अस्मिता क्लेश उच्यते एक जैसी हो जाने की स्थिति जो है वो अस्मिता क्लेश आ जाता है भोग्य शक्तियों अत्यंत विभक्तो अत्यंत असंकीर्णयो शक्ति और भोग्य शक्ति जो कि अत्यंत विभक्त है दोनों सर्वथा अलग अलग है सर्वथा पृथक है अत्यंत असंकीर्ण सर्वथा असंकीर्ण है यानी सर्वथा मिला हुआ नहीं है अलग अलग है गुला मिला बिल्कुल नहीं है इन दोनों को अविभागापन्नम अविभाग प्राप्तो प्राप्तों विभाग प्राप्ति न जैसा यानी अलग अलग ना दिखता हुआ जैसा सत्याम इस में भोग कल्पते इस अवस्था में जो भी अनुभूतियाँ होगी अब भोग बनती जाती है वो स्वरूप प्रतिलंबे तू तयोग कैवल्यम एवं भवती थी स्वरूप प्राप्त हो जाने पर यानी इन दोनों में पार्थक्य दिख जाने पर तो कैवल्य ही होता है यानी जब तक ऐसा नहीं लगा है तब तक भोग होता रहेगा बुद्धि को अपने से जब तक नहीं देख पाते अलग इस अवस्था में अब जो कुछ भी जान रहे हैं वो सारा का सारा भोग है स्मिता कलेश जब तक है तब तक किसी चीज़ को भी जानना तत्व रूप में भी जानना वो भोग है और दोनों में पार्थक दिख जाने पर अब किसी भी चीज़ को देखना ये अपवर्ग है कई बल्ले तो बुद्धि पुरुष का अभेद ही क्या है भोग और इसका ही भेद दिख जाना कई बल्य है न से कई शुरू हो जाता है पीड़ा के समय तो बुद्धि बंद हो जाएगी इतना ही होगा ना कि बहुत पीड़ा होगी तो बेहोश हो जाता है रहता नहीं है वो इन जितना शान होता है उतनी देर तक तो देखेगा अलग अलग है ये मुझे दुख मुझे हो रहा है मैं दुखी हो गया ऐसा नहीं सोचेगा मुझे दुख हो रहा है ऐसा ही सोचेगा यानी कम पीड़ा में जैसे लगता है ना कि दुख हो रहा है दर्द हो रहा है ऐसा लगता है यानी अपने से अभी बुद्धि काम कर रही है तो ये अव्वर की स्थिति है एक तरह से और जब बुद्धि काम बंद हो जाएगी यानी एकत्व हो गया वो फिर पीड़ा बहुत होने पर तो बेहोश हो जाएगा यानी दुख, दुख, दुख से अतिरिक्त स्थितियों में जैसे सुख हो रहा है उसमें भी एकत्व आएगा जैसे बैठ गया पंखे के नीचे वाह हो गया यानी कि तृप्त हो गया आनंद आनंद स्वरूप हो गया मैं ऐसा मानता है वो केवल शरीर की अनुकूलता हुई है वहाँ पर आत्मा लंबी चौड़ी नहीं हुई है वहाँ पर ए में घुस के वो सोचता है लंबी चौड़ी टांग फैला लेता है कुर्सी पर इन्हीं मैं ही लंबा चौड़ा हो गया तो ये अपने साथ पार्थक्य नहीं रख पाया ये अस्मिता क्लेश हो गया वहाँ हाँ प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी प्रतिक्रिया मतलब क्या हाँ वो करना पड़ेगा, वो तो पड़ेगा।, अपने भाव में पड़ेगा। नहीं वो तो अलग अलग विषय होंगे ना हर विषयों का स्वरूप अलग अलग होता है अस्मिता क्लेश का संबंध किसी भी अनुभूति और अपने अपेक्षा से होता है अस्मिता क्लेश यानी किसी पेड़ को देख रहे हैं तो पेड़ को देखते समय अस्मिता क्लेश रहते हुए भी ठीक ज्ञान उसमें हो सकता है पेड़ के विषय में तो तत्व ज्ञान हो जाएगा अस्मिता क्लेश होने पर भी लेकिन अपने साथ अस्मि उसकी जो बुद्धि हुई अब पेड़ का जो ठीक ज्ञान हुआ है उसका और अपना ये गलत हो जाएगा पेड़ का जान तो ठीक ही हो जाएगा लेकिन उस जान का अपने साथ जो संबंध है वो गलत रहेगा अभी तो इसलिए जब अस्मिता का अभ्यास कर रहे हैं तब इसका करना है अपने से बाहर का कर रहे हैं तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तब तो उसका जो स्वरूप है वो जानना होगा पृथ्वी का जो स्वरूप है अनित्य है तो इसका यानी अस्मिता क्लेस रहते हुए ये तो ज्ञात हो जाएगा लेकिन ये अनित्यता जो ज्ञात हुई ना अब इसका अपने साथ फिर संबंध होगा कि मैं विद्यावान हो गया अब मैं इसकी अनित्यता जानने वाला हूँ ये जो ज्ञान ये मेरा स्वरूप हो गया अभी ये वाला दोष रहेगा ये अनित्य है ये तो हो गया ठीक हो गया नित्य हो, ये खत्म चला गया तो तो उसमें जब से आत्मा अलग होकर उसका स्वरूप कैसा होगा हाँ ये पता लगाना पड़ेगा उसकी बुद्धि चाहिए कि कोई भी चीज़ हो रही है जैसे क्या न ट्च है तो टार्च और उसका प्रकाश थोड़े से कुछ तो भेद दिखता है ना ऐसे भेद नहीं है फिर भी लौकिक दृष्टि से जब देखेंगे उदाहरण लेने दृष्टान के लिए चलेगा यानी टॉर्च और टॉर्च का प्रकाश एक नहीं होता है दोनों दोनों अलग अलग होते हैं वो तो प्रकाश देखते समय टॉर्च के साथ उसका भेद बुद्धि में तो दिखता है ना तो ऐसे किसी चीज़ का ज्ञान करने वाला और ज्ञान जो होना है उसमें इन दोनों में भेद है क्योंकि ज्ञाता जो रहता है वो तो लगातार एक जैसे रहता है जानता रहता है बिल्कुल लेकिन जो चीज़ ज्ञात होती है वो ज्ञात होकर बंद हो जाती है वो बदलती रहती है जानने वाला लगातार एक जैसा रहता है लेकिन ज्ञात होने वाली चीज़ बदलती रहती है तो एक खड़ा है और एक चल रहा है हर समय हाँ जैसे सड़क पर आप खड़े हैं तो गाड़ियाँ लगा जा रही है आ रही है जा रही है एक बार बदल रही है तो गाड़ियां तो बदलती रहती है देखने वाला नहीं बदलता है तो देखने वाला नहीं बदल रहा है इसी कारण से लग रहा है कि अब ये दूसरी गाड़ी आई ये चली गई फिर दूसरी आई ये चली गई लेकिन गाड़ी के साथ अगर देखने वाला भी चला जाता तो दूसरी गाड़ी आई ये ज्ञान नहीं उठता तो यही काम वहाँ होगा यानी कि अब दूसरा विषय आ गया अभी तक मुझे अच्छा लग रहा था अब अब खराब लग रहा है तो ये अच्छी अनुभूति खराब अनुभूति तो बदल गई अब हाँ इस ढंग से समझेंगे उसको हाँ इसमें परिवर्तन हो रहा है एक में एक चीज तो यहाँ बदल रही है दूसरी चीज नहीं बदल रही है ऐसी अनुभूति हो जाएगी जैसे यहाँ प्रत्यक्ष में होता है ना कि मैं खड़ा हूँ ये लगता है और ये चल रहा है ऐसा लगता है ना तो इसलिए दोनों में भेद हो रहा है लेकिन जब लगेगा कि नहीं दोनों चलने लग गए जैसे कभी पानी में देखना खड़ा होकर के इतना पानी जब हो तो लगातार धारा को देखना तो फिर क्या लगेगा कि मैं भी चलने लग गया साथ में ही में लग गया ऐसा लगने लगेगा और और फिर ऐसे खड़ा होकर देखेंगे मैं तो खड़ा हूँ पानी चल रहा है तो सामान्य स्थिति क्या है ये पानी में जैसे साथ साथ चल रहे हैं हम ये अस्मिता वाला हो गया पानी का चलते रहना देखना ये क्लेश रहती स्थिति हो गई हाँ भिन्न देखना ये आया तो गया ये आया गया हाँ सभी बुद्धि मात्र में जितना भी ज्ञान होता है एक होके बंद हो जाता है होके बंद हो जाता है होके बंद हो जाता है ये होने बंद होने वाला जो है ये अलग दिखते रहना लेकिन मेरे सामने हो रहा है ये इसमें बंद होने की स्थिति नहीं आती है तो ये लगते रहना कि ये बंद नहीं हो रहा है देखना मेरा चालू है दिखना बंद होता है चालू होता है जिस की अनुभूति कर रहे हैं ना वो कभी होती है कभी नहीं होती है वो बदलती रहती है लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो नहीं बदल रहा हूँ ऐसा दोनों जो ज्ञान होना है वो अस्मिता का अभाव वाली स्थिति है तो ऐसा नहीं होना ये अस्मिता के लिए मन भी एक मन तो अपने आप हो जाएगा इस स्तर में जा कर या एकाग्रमन वाला ही कर पाएगा इसको लेकिन इसके लिए मैंने बाहर से दृष्टान चाहिए पहले ऐसा होता भी है या नहीं तो प्रत्यक्ष में इसके मिल जाएंगे दृष्टान जैसे पानी वाला दिया उसमें लग जाता है जैसे जा गाड़ी जिसे दो तो होती ना खड़ी गाड़ी ही खड़ी रहती है वो कभी लगती वो चलने लग गई है चलती दूसरी है वो लगता है कि मेरी चलने लग गई तो उस दूसरी गाड़ी के साथ तादाद में हो गया और फिर थोड़ा मतलब गति अधिक हो जाएगी तो लगने लगेगा कि वही चल रही है मेरी तो खड़ी है कुछ स्थिति आती उसमें लगती है मेरी चल रही है वो खड़ी है और कभी ये लगता है दोनों गाड़ी साथ साथ चल रही हो बराबर गति से तो लगते ही नहीं कि चल रही है दोनों खड़ी है तो ये सब सारी वही वह है अनुभूति मिल जाना संकीर्ण हो जाना अनुभूति का तो यही दूसरी विषयों में लगता रहता है आत्मा के साथ सब, सब जगह ऐसे लगता है नेत्र इंद्रियों में तो हो जाता है कहीं होता है कहीं नहीं होता है तो यही वाला उदाहरण वहाँ ले जाते हैं तो यहाँ तो दिख जाएगा इंद्रियों के कारण दूसरी निमित्त से होते हैं वहाँ केवल बुद्धि से होगा यानी इसका भी ज्ञान ही करना पड़ेगा वहाँ पहले तो उस ज्ञान से भेद होगा विपचने वाले कुछ दूर तक कराते हैं आगे नहीं कराते हैं आगे उनका दोष ये हो जाता है कि दृष्टा भी उनका ख़त्म हो जाता है दृश्य बदलते बदलते दृष्टा भी बदल जाता है उसको भी दृश्य में ही ले लेते हैं इसलिए उनका भी क्लेश नहीं जाएगा कभी इतना ज्ञान नहीं उनको ऐ नहीं खत्म करते हैं उनका दृष्टा भी सिद्धांत में नहीं बचता है वो भी खत्म हो जाता है अंत में इसलिए उनका भी ठीक निकले नहीं गया उनका नहीं जाएगा हाँ क्षणिक होने के कारण अंतिम वो बताते नहीं है वैसे क्योंकि इतने दूर तक तो वो जाते भी नहीं है मोटा मोटा ऊपर ही कराते रहते हैं शरीर तक अनुभूतियाँ कराते हैं वो बस आत्मा की कराते हैं नहीं हैं स्वरूप प्रतिलंबित हो तय कैवल्य में भवति इति खुतो भोगाई थी स्वरूप प्राप्त हो जाने पर तो कैवल्य ही होता है फिर भोग क्या होता है ये जो स्थिति इसमें बता रहा है ना अभी कैवल्य में भवति ये अलंकारिक रूप में बाहर वर्णन रहता है अधिकतर ये जनक आदि की कहानियाँ जो सारी चलती है ना वो इस पर चलती है वो जीवनमुक्त हो गया और ये है वो है वो सब है वस्तुतः इतनी चीज़ हो जाती है हाँ यानी अंतिम केवल नहीं होता है लेकिन यह यहाँ के विषय में हो गया इसको हाँ इसको यही भी देह है हाँ विधेय स्थिति है अपने से भिन्न हाँ अपने से भिन्न जब दिख गया ये हो गया विधेय दे। क्योंकि देह की क्रांति हट गई ना उसकी तो वो हो जाएगा अभ्यास से तो ही तो सारा होगा और कैसे होगा आराम से ही होगा और कैसे होगा तथा चोक्तम जैसा कि कहा है बुद्धिता परम पुरुषम आकारशील विद्या आदि आदिर्विभक्तम अप्यन कुरिया तथा आत्मबुद्धि मोहेन यानी केवल होने के, के बाद फिर कहा कि वो जो भोग की अवस्था होती है उसके बारे में कहा है बुद्धि तरह बुद्धिता यानी बुद्धि से आकार, सील, विद्या आदि आदिर्विभक्तम परम पुरुषम बुद्धि से जो परे आकार से सील से और विद्या आदि से विभक्त है अलग है उसको अपश्यन न देखता हुआ न जानता हुआ तत्र आत्मबुद्धि कुर्यात् मोहे न वहाँ मोह से आत्मबुद्धि कर लेता है यानी पुरुष और बुद्धि में भेद बता दिया है क्या आकार से पुरुष का आकार यहाँ वो वाला आकार नहीं लेना है रूप वाला आकार का मतलब स्वरूप बुद्धि का जो विशुद्ध स्वरूप है पुरुष का स्वरूप विशुद्ध है और बुद्धि अशुद्ध है जड़ है ये क्योंकि ये विषयाकार होती है बदलती है इसलिए इसको अशुद्ध कहा है पुरुष विषयाकार नहीं होता है वो अपने स्वरूप में ही रहता है इसलिए उसका नाम वो शुद्ध है तो स्वरूप पुरुष से पुरुष क्या है स्वरूप से विशुद्ध है वो आकार स्वरूप हो गया इसका सील ये सब सब जानता है नित्य निति जो भी अनुभूतियाँ होती है जागृत है स्वप्न है आदि ये सब इसके सील हैं व्यवहार हैं आचरण है तो जागराऊँ शोराऊँ ऐसा इसका जो अनुभव होता है शील और विद्या विद्या ने अनुभूति करना किसी चीज़ को जानना तो ये सब स्वरूप इसके पुरुष के हैं जड़ बुद्धि के ये सब नहीं है बुद्धि तो क्या हो जाएगी अशुद्ध हो जाएगी और ये सब क्या है जागृत स्वप्न आदि उसके नहीं होते हैं विवाह और जानना किसी का होता ही नहीं उसका वो जानती नहीं किसी को तो ऐसे दोनों में भेद है लेकिन इस भेद को अपश्चन ना देखता हुआ नहीं जानता हुआ फिर क्या करता है मोहे न मोह के कारण मिथ्या जान के कारण आत्मबुद्धि कुरियात बुद्धि के साथ अपना तादात्म कर लेता है कि यही मैं हूँ ये जो लगना है कि मैं अभी जाग रहा हूँ या मैं ऐसा हूँ रोगी हूँ स्वस्थ हूँ ये जो दिखना है ये सारे सारे आत्मबुद्धि हो गई इसमें इस मोह के कारण होता है हाँ विद्या के कारण मिथ्या ज्ञान के कारण ये सब होता है ज्ञान भी वैसी बुद्धि ही है और वो भी एक ज्ञान अलग है हाँ यानी बुद्धि या ज्ञान जो होता है हर समय वस्तु के अनुरूप से आलमन के अनुरूप होता है ये तो मैं और बुद्धि एक हूं ये भी एक ज्ञान ही है और मैं और बुद्धि अलग अलग हूं ये भी बुद्धि है ज्ञान ही है, ही है। तो बुद्धी हाँ बुद्धि एक पदार्थ है अनुभूति है यानी मैं और बुद्धि एक हूं ये भी एक बुद्धि है जान एक और और जान ये भी एक ज्ञान है मैं और ज्ञान एक हूं और मैं और ज्ञान अलग हूं ये भी एक ज्ञान है वही बताया ना कि एक स्थिति ये होए जिसमें लगातार एक जैसा है कि जान रहा कभी नहीं बदल रहा दूसरा है कि जिसको जान रहा है ना वो बदल रहा है ऐसे दो स्थिति आएगी जान में ही एक ऐसा जान जो बदलता हुआ लगना एक ऐसा जान जो नहीं बदलता हुआ लगना लगना है ज्ञान है लेकिन इसका एक आश्रय होगा ना यानी मैं खड़ा खड़ा देख रहा हूँ ये जा रहे हैं तो यहाँ देखने का आश्रय है ना खड़ा एक शरीर जिसको लग रहा है कि ये बदल रहे हैं तो ये बदल रहे हैं क्या मतलब ये एक नहीं बदल रहा है ये अनुभूति होती बोलता नहीं है लेकिन मैं नहीं बदल रहा हूँ ये भी हो रही है अनुभूति वहाँ और ये बदल रहे हैं ये भी अनुभूति हो रही है साथ में तभी दोनों में भेद सा हो रहा है, कोई जो है नहीं, हो आत्मा नहीं। जो हो की सब होगा हो लेकिन वो उत्पन्न भी होती है आत्मा में ये जो है ये ज्ञान हो रहा है तो ये आत्मा में हो रहा है ज्ञान लेकिन कैसा हो रहा है जैसा ये है अब ये कितनी विचित्रता है मतलब जान के अंदर बुद्धि के अंदर ये विचित्रता है वस्तु तो दूसरी होती है लेकिन वो होने वाली जिस आत्मा ही है यानी बिल्कुल आत्मा में होती है ये अनुभूति इसका स्वरूप आत्मा में प्रकट होता है तो आत्मा में ही ज्ञान प्रकट होने के कारण उसको अपने से अलग नहीं मानता है वो लेकिन वो जो प्रकट होता है वो दूसरे की आ, को लेकर होता है इस कारण से ये घुल मिल जाता है इसको पता नहीं लगता है उसको लगता है मैं ही ऐसा होता हूँ तो दो चीज़ यहाँ पर है एक स्वयं और इसकी आश्रय लेना ऐसी स्थिति यहाँ पर है तो इनको अलग अलग करना होगा वहाँ जानता तो मैं हूँ लेकिन इसको जानता हूँ जैसे अभी ना इसमें कर्म उत्पन्न होता है ये कर्म उत्पन्न हो रहा है तो अभी इसे कैसे अलग करेंगे कर्म को द्रव्य के बिना कर्म नहीं होगा इसके अंदर ही ये कर्म है लेकिन अंदर होता हुआ अभी क्या होता है बंद हो जाता है ये तो रह जाता है अब ये खड़ा है अभी कर्म नहीं है अब इसी में कर्म हो गया तो अब कर्म इससे बाहर भी नहीं कर सकते लेकिन वो है भी नहीं है ये द्रव्य है इसमें होने वाला वो कर्म है कर्म इससे बाहर नहीं होता है लेकिन फिर भी वो द्रव्य नहीं होता है तो ऐसी वहाँ ज्ञान है ये जैसे इधर चल रहा है ना ऐसे गोल ऐसे हो रहा है तो ये ऐसे होना इसका स्वरूप नहीं है ऐसे होना ये कर्म का स्वरूप है कर्म ऐसा होता है द्रव्य नहीं होता ये ऐसे ऐसे द्रव्य नहीं है लम्बा चौड़ा ये कर्म है इसका लेकिन वैसे ऐसे ऐसे हो कौन रहा है हाँ लेकिन किसके कारण हो रहा है कर्म के कारण हो रहा है तो अब इसमें जैसे भेद देखिए दोनों में कर्म और द्रव्य में कैसे भेद है यहाँ कितना मेल जोल है और कितना अंतर है ठीक यही आत्मा और उसकी बुद्धि में अंतर है होने वाले ज्ञान में कर्म द्रव्य को कहीं भी कर देता है किसी भी दिशा में उसको ऐसे बदल देता है गोल मटोल बना देता है इसको तो ऐसी ही बुद्धि आत्मा को ऐसी बना देती है तो यहाँ का जो दिखता है अब जान ये हुआ इस जान को वहाँ लगाते हैं जाकर के तो जिस दिन लग जाएगा वो लगने लग जाएगा फिर जब तक नहीं लगेगा उसको घिसते रहिए कि जिस दिन घिस जाएगा वो जा कर अब राग के विषय में बता रहे हैं ये अस्मिता क्लेश हो गया इसका लक्षण बता दिया सुखान सही राग सुख अनुशयी सुख का अनुसरण करने वाला जो क्लेश होता है वो राग कहलाता है सुख अभिज्ञ से सुख अनुस्मृति पूर्व सुखे तत्साधने वा योग तृष्णा लोभ इतिराग सुख अभिज्ञ माने अनुभूति करने वाला सुख की अनुभूति करने वाले का सुख अनुस्मृतिपूर्वक सुख की स्मृतिपूर्वक सुखे सुख में या तत्साधने जिससे सुख होता है उसमें यो गर्ध जो गर्द है यानी तृष्णा यानी लोभ जो गर्द है या तृष्णा है या लोभ है वो राग है यहाँ सुख कह रहा है और सुख के साधन दो चीज कह रहा है गर्धा तृष्णा लोभ पर्याय यहाँ इच्छा आकांक्षा उसकी तो सुख में और सुख के साधन में जो इच्छा होती है यानी अभी जैसे बैठे हैं यहाँ पंखे के नीचे तो एक तो यहाँ सुख हो रहा है इसका ऐसे होता रहे दगता रहे और तो इसमें यह हो गया सुख में गर्द हो गया और फिर चूँकि इससे होता है तो ये ठीक ठाक चलता रहे ये ख़राब नहीं होना चाहिए तो ये साधन में हो गया नहीं दोनों में होता है आइसक्रीम खा रहे हैं खाने के बाद जो अच्छा लगता है वो भी और फिर आइसक्रीम भी ऐसी तो सभी चीज़ों में होता है चूँकि सुख अकेले तो उत्पन्न नहीं होता है लेकिन भी थोड़ी देर के लिए अपने साधनों से अलग दिखता है वो अभी नीचे बैठे हुए हैं तो पंखा नहीं दिख रहा है तो यहाँ केवल सुख दिखेगा वातानुकूल में बैठ जाएंगे जा करके, तो उसकी मशीन तो दिखे ही नहीं देगी वो केवल वो दिखेगा तो वहाँ सुख केवल लगेगा बादल आ जाते हैं सब होते हैं तो अच्छा लगता है तो कमरे के अंदर तो केवल उसका सुख होगा बाहर निकलेंगे तो बादल भी आएगा फिर जुड़ेगा हाँ तो एक जगह सुख और दूसरी जगह सुख के साधन इन दोनों में ही जो तृष्णा है यानी इनकी अपेक्षा जो दिखते रहना इसका नाम है राग गृध अभिकांक्षा एम धातु है ये हाँ चाहने अर्थ में अभिकांशा अर्थ में गृद धातु का प्रयोग होता है इसी से गृद बनता है वो भी माँ चाहते रहते हैं कोई मर जाए कोई वहाँ गिरा मिल जाए तो वहाँ पड़ा मिल जाए ऊपर से देखता रहता है वो तो जैसे मांस को चाहते हैं ना गिद्ध शरीर उसको सारा शरीर मांस ही देखता है आदमी का हो किसी का हो वो हर में यही मनाता रहता है गिर जाएगा <laughs> गिर जाइए उसको मांस ही दिखाई देता है ऐसे कभी उसको देखा होगा ना कसाई बालक कसाई को वो बकरा वगैरह खरीदने आते हैं तो उठा के देखते हैं उसको हाँ उसको वो नहीं दिखता है कि ये जानवर क्या है क्या नहीं है, जीवन है, क्या है। हाँ जीवन है उसको नहीं दिखता है वो मांस ही देखता है उसको केवल ये मांस है बस तो ऐसे ही भोगों के प्रति कि हाँ ये ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है ये लेने की चीज़ है तो अब ये वो गर्द है यही ये राग है लोभ है वो चीज़ नहीं दिखाई देना अलग से कोई पदार्थ मात्र है ये नहीं भोगने की चीज़ है ये तो हाँ लेने की चीज़ भोगने की चीज़ है ये तो ये क्या है तिचना यही राग है लोभ भी उस चीज़ में लोभ भी होता है जिसमें राग होगा ना लोभ यहाँ है कि मेरे ये मेरे से पृथक भी है ना भी लेने की चीज़ है ऐसा नहीं सोच पाना किसी के घर में गए मित्र है और बहुत वो व्यक्ति है पहले बार गए तो उसने भोजन करा दिया अच्छा अच्छा भोजन कराया फिर दूसरी बार उसने बुलाया तो अब क्या करेंगे उसकी पास में ध्यान जाएगा कि नहीं सोच लिए तो भोजन कराता ही है अब ये जो दोबारा बिना उसके कहे बिना ये जो इच्छा कर लेना है ये लोभ है पार्थक के जहाँ संभव था उसको मिटा करके इच्छा कर लेना यानी किसी की पदार्थ है ना किसी वस्तु है वर्ष में उसके अधिकार में रहती है तो उस अधिकार के मिले बिना उसको अपना मान लेना ये लोभ होता है वो चीज़ है के बिना ले लेंगे हम इसको तो लेने की जो इच्छा हो जाती है दूसरे की वस्तु को बिना कुछ दिए हुए ये लोभ होता है साथ रहने वाला संबंध होने वाला सुख के साथ ये रहता है सुख से संबद्ध हो होता है दुख के समय राग नहीं होगा सुख के समय ही राग होगा उसको अनुषय कहते हैं ये तृष्णा में अंतर थोड़ा सा है लोभ में तो होता है कि ये चीज मुझे मिल जाए किसी तरह से तृष्णा में होता है नहीं मिलने में छटपटार्थ होना छटपटा करके लेना उसको नहीं रहा जाए लेना ही लेना है इसको वो तृष्णा हो जाती है गर्दा में होता है अंदर सोचता रहता है अभी छटपटार्थ नहीं होती है लेके भाग जाओ ये भी नहीं होता है बस होता है ये हो जाना चाहिए उसके भी है नहीं हाँ तृष्णा मतलब दाह जिसमें उत्पन्न हो जाए जलन होने लग जाए लेने के लिए छटपटा हाथ वो तृष्णा होती है ये प्यास कैसे में कैसा लगता है हाँ तो यानी स्थिरता नहीं रहती है ना तो ऐसी वस्तु को देख स्थिरता जो नहीं रहना है इच्छा इतनी अधिक हो जाना स्थिर नहीं रह पा रहा है अब तो वो तृष्णा में आता है वो और जिसमें हो गया कि चुटा के भाग जाओ बस रहने नहीं देना है इसको तो ये अब लोभ में आ गया क्रियात्मक हो गया ये हाँ सब लोभ में आ जाएगा ये वो तृष्णा से आगे है तृष्णा में जलता तो रहेगा एक जगह खड़ा हो गया हाथ नहीं अभी डालेगा लोभ में हाथ डाल देगा उठा के भाग जाएगा अब और गर्दा में खड़ा खड़ा देखता रहेगा हाँ वो चीज़ मिल जाने होने चाहिए ठीक है ये अभी उसमें अभी जलन नहीं हो रही है इच्छा मात्र हुई है अभी जहाँ इच्छा मात्रे वस्तु की वो गर्द और जिसमें जलन भी हो गई बढ़ गया अब अब इसके बिना नहीं रह जाएगा वो तृष्णा हो गई और जिसमें हुई संकल्प ले लिया अब नहीं छोड़ना गोल हो गया ये अंतर हो जाता है इसमें प्लस देने देते हैं इसको ओ